वायु पुराण का 98 अध्याय इसके बाद 24वें त्रेता युग में वशिष्ट गुरु के साथ रावण के विनाश करने के कारण दशरथ पुत्र राम के रूप में प्रकट हुए इसी प्रकार 28वें द्वापर युग में भगवान विष्णु ने जातु कर्ण के साथ पराशर ऋषि के संयोग वेद व्यास के रूप में पैदा हुए यह उनका आठवां अवतार था। नवे अवतार में अदिति स्वरूप देविकी के गर्भ से और वसुदेव के पुत्र होकर ब्रह्मा गार्गे के साथ अवतार ग्रहण किया। भगवान विष्णु का वर्णन हम शब्दों से नहीं कर सकते। वे भगवान विष्णु अजय अनाधि हैं। उनका वर्णन करना असंभव है। वे दिनों पर दया करते हैं। अपनी इच्छा नफूल ब्रह्मण करने वाले हैं लोक में बालक रूप होकर वे खिलोने की तरह क्रीड़ा करते हैं यह सारा संसार उन्हीं से व्याप्त है वे इससे भी परे हैं 28 अठाईसवें द्वापरयुग के कुछ समय बीत जाने पर और धर्म के नाश हो जाने पर भगवान विष्णु वृश्चिनी वंश में जन्म धारण करते हैं योग आत्मक अपनी योग माया सभी जीवधारियों को मोहित करके मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं इस अवतार में सांदीपन के साथ मानव समाज में लीला दिखाने के लिए भगवान ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है और वह उस अवतार में कंस साल्व द्विविद अरिष्ट वृषभ, पूतना, नाग केशी, कुवलियापिड, मल्लराज, ग्रहाभीप, चाणर तथा इत्यादि असुरों का भगवान ने संघार किया। उसी अवतार में उन्होंने महान बलशाली वाणासुर की हजार भुजाओं को काटा था। युद्ध में बहुत बलवान नरकासुर और कालयवन का वध किया था। उन्होंने अपने अनुपम तेज से बड़े-बड़े राजाओं के बहुमूल्य आभूषणों को छीन लिया था परम प्रतिभाशाली भगवान विष्णु ने लोक की रक्षा के लिए अवतार लिए हुए थे इसी कलयुग के संध्यानशाह इसमें किस समाधि हो जाएगी पराशर के पुत्र प्रतापशाली विष्णुशया या गवेल के साथ कलिक नाम के अवतार ग्रहण यह अवतार उनका दसवां होगा। इस प्रकार ये बहुत से रथ, हाथी, घोड़े और सेना को साथ लेकर एक भयंकर युद्ध करेंगे। उस समय घोर अधर्म करने वाले पापियों को गांधार, पारद, अलहव, तथा यवन, शक, तुषार, बर्बर, पुलिंद, दर्द, खस, लंपक, अंधरक, रुद्र, किरात परम ऐश्वर्यशाली बलशाली मलेच्छों को भगवान समाप्त कर देंगे भगवान विष्णु पूर्व जन्म में परम बलशाली प्रमिति के रूप में वर्तमान रहते हैं वे ही देवांश भूत होकर मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं कलयुग के पूर्ण होने पर वे चंद्रमा के समान शरीर ग्रहण करके उत्पन्न होते हैं उन भगवान विष्णु ये अवतार दस प्रसिद्ध हैं, जो समय, शरीर और कारण भगवान के लिए बताए गए हैं। 25वें कल्प के आने पर 25 वर्ष समाप्त हो जाते हैं। उस समय भगवान सभी जीवों का नाश करके तथा सभी मनुष्य को नष्ट करके अपने क्रूर कर्म से पृथ्वी को शून्य कर देते हैं। उस समय की प्रजा अपने क्रूर कर्म के कारण ही नाश को प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी उनको स्वयं ही सिद्धि प्राप्त होती है। इसी प्रकार के रोज के ग्रह कलेश में निरत रहकर उन सारी प्रजाओं का नाश करके अपने अनुचरों के सहित वे भगवान गंगा यमुना के संगम पर इस घोर युद्ध को समाप्त कर देंगे। इसके बाद कलिक रूपधारी भगवान के अवसान हो जाने पर और सैनिकों के साथ राजा के नष्ट हो जाने पर सारी प्रजाएं आश्रयहीत हो जाएंगी। वे आपस में युद्ध करके एक दूसरे को मार डालेंगे। वे आपस में एक दूसरे का विश्वास नहीं करेंगे। इस प्रकार बहुत दुखी होकर वे अपने नगर ग्राम को छोड़कर भाग जाएंगे। वैदिक धर्म का नाश हो जाएगा, वर्ण आश्रम धर्म नष्ट हो जाएगा, वे अल्प आयु हो जाएंगे, वन में रहने लगेंगे, वन में पत्र, फल, फूल, मूल खाकर जीवन चलाएंगे, पहनने के लिए चीर, पत्र और मृग चरम को धारण करेंगे, उन अल्प आयु वाली प्रजाजीविका के साधन सभी नष्ट हो जाएंगे, कलयुग के उस संध्याश्म प्रजा को नाना तरह के कष्ट उठाने पड़ेंगे कलयुग के साथ उसकी सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी इस प्रकार कलयुग के समाप्त होने पर जब पुनः सत्य युग का प्रारंभ होगा तब उस समय सारी वस्तुएं फिर अपनी उसी पहली स्थिति को प्राप्त हो जाएंगी जो मनुष्य यदु के वंश के वर्णन को सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है वह परम सुख को प्राप्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है वायु का 98 अध्याय संपूर्ण वायु का 99 अध्याय प्रारंभ तुरवसु आदि ययाति के पुत्रों का वंश वर्णन सूत जी बोले हे ऋषियों अब मैं आपको तुरवसु पुरु और दुर्हा के वंश का वर्णन सुनाऊंगा। ययाति के पुत्र तुरवसु के वही नाम का पुत्र पैदा हुआ। वहील के गोभानु नाम का पुत्र पैदा हुआ, जो कभी किसी से परास्त नहीं हुआ। त्रिसानु राजा के करंधम नाम के पुत्र पैदा हुए। करंधम के मरुत नाम का पुत्र पैदा हुआ। राजा अविक्षित के मरुत नाम के और एक पुत्र बतलाए जाते हैं राजा मरुत के कोई संता ना थी इस कारण पूर्व वंश के राजा दुश्रुत को उसका पुत्र बनाया राजा ययाति ने वृद्ध अवस्था को अंगीकार अंगीकार ना करके अपने पुत्र तुरवसु को शाप दे दिया और इसी शाप के कारण तुरवसु का वंश नष्ट हो गया और वह अंत में पूर्वशु में मिल गया उस दुष्कर्त राजा के शरुथ नाम के पुत्र पैदा हुए शरुथ के जनापीड़ नाम के पुत्र पैदा हुए जनापीड़ के चार पांडे केरन चोल और कुल्य नाम के पुत्र पैदा हुए ये चारों अपने अपने देश के स्वामी थे दुम्हा के व्रभु और सेतु नाम के दो पुत्र पैदा हुए सेतु के अरुध्व नाम के पुत्र पैदा हुए और वभु के रीपु नाम के पुत्र पैदा हुए युद्ध युद्धभूमि में रीपु को याव नाशब राजा ने मार डाला यह महायुद्ध चौदह वर्ष तक लगातार चलता रहा अरुध्व के गांधार नाम का पुत्र पैदा हुआ गांधार राजा के नाम पर ही गांधार देश बसा है उसी गांधार देश में अशिव बहुत उत्तम श्रीड़ी में पैदा होते हैं राजा गांधार के धर्म नाम का पुत्र पैदा हुआ धर्म के धृत नाम का पुत्र पैदा हुआ धृत राजा के दुर्दम नाम, नाम का पुत्र पैदा हुआ दुर्दम के प्रचेता नाम का पुत्र पैदा हुआ राजा प्रचेता के सौ पुत्र पैदा हुए वे सभी पुत्र अपने-अपने देश के राजा थे अनु के तीन समानर पक्ष और परपक्ष नाम के पुत्र पैदा हुए सामनर के कालनल नाम का परम विद्वान पुत्र पैदा हुआ कालनल के सरंजे नाम का परम धर्मात्मा पुत्र पैदा हुआ सरंजे के पुरंजे नाम का पुत्र पैदा हुआ पुरंजे के जन्मजे और जन्मजे राजा के महाशाल नाम का पुत्र पैदा हुआ महाशाल राजा का वैभव इंद्र के समान बढ़ा हुआ था माशाल्लाह राजा की महामना नाम का धार्मिक राजा पैदा हुआ महामना राजा सात द्वीपों का स्वामी यशस्वी चक्रवर्ती सम्राट था महामना के दो यशस्वी पुत्र पैदा हुए जिनमें एक नाम उशी नर और दूसरे का नाम तितिक्षु था